कहीं गई थी अभी अभी लौटी हैं थोड़ी देर बाद दर्शन होगा लेकिन मुझसे देरी सहन नहीं हुई मैं दर्शन करने जा रहा हूं यह देखकर पूज्यपाद पाद स्वामी शारदानंद जी ने जो सीढ़ी के पास खड़े थे मुझे जाने से मना किया उस समय मेरी युवावस्था थी तपाक से मैंने उत्तर दिया मां क्या केवल आपकी हैं? महाराज को हटाकर मैं ऊपर चला गया जाकर देखा मां पंखा झल रही हैं। मेरे प्रणाम करने पर मां ने कुशल प्रश्न पूछा और बोली पसीने से एकदम नहा गए मैंने उत्तर दिया रास्ते में बहुत धूप और गर्मी थी मैंने मां से पंखा लिया और उन्हें हवा करने लगा कुछ देर बाद मैंने मां से पूछा आज कहां गई थी मां ने कहा काली घाट फिर बोली कुछ प्रसाद खा लो फिर बाद में बातें करेंगे प्रसाद खाकर मैंने पूछा मां मनुष्य और देवता में अंतर क्या है मां मनुष्य ही देवता बनता है कर्म करने से सब कुछ संभव है मैं किस तरह का कर्म मां ईश्वरीय विधि निषेध मानते हुए अभिष्ट देवता के प्रति निष्ठा रखकर उन्हें पुकारने से सब कुछ हो जाता है आज और बाते नहीं कह पाया क्योंकि दो एक स्त्री भक्त आ गई थी मैंने प्रणाम कर विदा लेते समय कहा मां आज बहुत बड़ा अपराध करके आया हूं सीढ़ी से चढ़ते समय शरत महाराज को धक्का देकर आया हूं अब कैसे उनका सामना करूंगा मेरा अपराध क्षमा कीजिए मां ने कहा लड़कों का भला अपराध कैसा मेरे लड़के ऐसे नहीं हैं जो दोष देखेंगे तुम इसके लिए चिंता मत करो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 उन्होंने कुछ प्रसाद दिया उसे खाते खाते मैंने मां से कहा मां एक दिन भी ऐसा सुयोग नहीं मिलता कि काफी देर बैठकर मन की सब बातों को पूछ सकूं मां मुझे तो सभी बच्चों की बातें सुननी पड़ती हैं फिर भी दो एक बातें पूछ लो मैं उत्तर देती हूं मैं मां जो अत्यंत गरीब हैं, काशी या अन्य तीर्थों में नहीं जा पाते हैं उन्हें वैसा ही तीर्थ फल कैसे मिलेगा मां क्यों वे दक्षिणेश्वर या बेलूड़ में जाने से ही फल प्राप्त करेंगे यदि उस प्रकार का विश्वास हो तो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 ठाकुर पर थोड़ा मन रखकर करोगे उससे ही सब पाओगे तुम्हें चिंता किस बात की है मैं मां चिंता नहीं है फिर भी आपके श्रीमुख से आदेश पाने के लिए पूछ रहा हूं मां तुम लोगों के लिए सभी ही तो हैं, ठाकुर हैं और मुझे तो देख ही पा रहे हो मैं मां स्वामी जी को और ठाकुर को देखने का सौभाग्य नहीं हुआ मां भक्ति से पुकारो सभी को पाओगे मैं कहती हूं तुम लोग धन्य हो जो ऐसे समय जन्म लिए हो उनकी लीला का खेल देखने का यही समय है श्रद्धा और भक्ति के नेत्रों से देखने से सब कुछ सहज है मैं मां मनुष्य की इच्छा के अनुरूप ही क्या सब काम होता है तथा आशाएं पूर्ण होती हैं मां सद इच्छाएं ही पूर्ण होती हैं